अपना जो है ये पेशे में काम कर रहे हैं और उन्हें जब भी मुंबई जाते हैं तो अलग अलग कोर्टों में उनको बुलाया जाता है और पेशी करने के लिए वो जाते रहते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें जो है समझ भी लेते हैं और कर भी लेते हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छा अनुभवी एडवोकेट हमारे साथ है परमार जी उनसे हम लोग आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उनकी अगली आवाज़ सुनने वाले थोड़ी देर में आप उनसे रूबर होंगे तो आप सभी के तरफ से एडवोकेट बहुत, बहुत स्वागत आई वु लाइक टू टेल वन थिंगेट ऑफ ए सक्सेस वॉज वेरी नाइसलीट हाउ टू रिकॉर्ड एट इंटरव्यू without without knowing much about the interview or without knowing much much about about the the interview interview or person you are taking. अबाउट द इंटरव्यू और really नोइंग मच अबाउट द पर्सन इंटरव्यू यू आर टेकिंग्रिशिएट फार्ट सच काइंड आई कैन ऑल्सो टेक इंटरव्यू चलिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर बात है आपने बताया आशा करूंगा आप सभी को परमार साहब की ये बातें सुनकर सोच रहे होंगे कि परमार जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं जस्ट उनके आने के पहले मैं एक ट्रेनिंग दे रहा था विदेही जी को और वो हमारे विशेष रेडियो जॉकी का ट्रेनिंग ले रही है पिछले कुछ समय से तो उनको मैं बता रहा था कि विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द गेस्ट हाउ कैन यू टेक इंटरव्यू विथ फ्लूंसी तो वो चीज़ें सर ने सुना और उनको बड़ा अच्छा लगा तो वो कह रहे हैं कि मैं अभी इंटरव्यू लूँगा तो हमें अच्छा लगेगा बॉम्बे के बहुत सारे सेलिब्रिटीज सा आपके इर्द गिर्द रहते हैं तो उनसे जाके रिकॉर्ड करके हमें भेजिए हमें अच्छा लगेगा हम रेडियो पे प्ले करेंगे उसे तो एडवोकेट परमा सर मैं चाहूँगा कि अभी आप मनी माइंड माइंड मनी एंड मैनेजमेंट ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको अटेंड किया तो इसमें क्या खास बात थी वो थोड़ा सा बताइए ये माइंड मनी मैनेजमेंट का जो पांच दिन का सेमिनार थर्ड नेशनल सेमिनार mm -hmm. ललित भाई जी ने रखा mm -hmm. वो सबसे पहले तो मैं ललित भाई जी को बहुत बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूँगा mm -hmm. कि दिस सेमिनार वॉज ए ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड सक्सेस आई हैव अटेंडेड ईच एंड एवरी इच एंड एवरी लेक्चर एंड I can say that there are four outstanding feature mm -hmm. of this five-day ceremony. Mm -hmm. First of all, it is very, very, very difficult for chartered accountants to call nearly 1,200 chartered accountant all over from all over India mm -hmm. to a place mm -hmm. in Abu, mm -hmm. and that is by itself mm -hmm. is a record. It will be a record where 1,200. chartered accountants have come with their families mm. that is in in a uh, in words of lalit bhai if i say mm. lalit bhai ji is right he said mbbs mm. then i was surprised mm. mbbs means doctor mm. correct <laughs> why lalit bhai is referring to mbbs then he has disclosed the success the secret or great mbbs means chartered accountant along with meya bb bachcha chap coach i am really i get you this experiment which was done by lalit bhai is a really unique one in what sense generally in such seminar when renowned advocates are there or chartered accountants are there correct they try to avoid the family but uh. ye log nahi chahiye ha correct but here for the first time lalit bhai has introduced this new concept of calling the entire family that means mia baby bachcha sab kuch and that has met with a grand grand success why i will tell you should i elaborate on this point yes yes see i have attended many seminars here in mount abu and i have seen in jurist conference also or in such kind of professional conferences in media conference also i have been That the lady or a gentleman ringing up the kid at eight o'clock in the morning. Arey breakfast kiya ki nahi? Arey or isne toast jala diya? Arey toast jala diya toh dusra banana ko bol. I mean, instead of concentrating on a subject of a conference, person is the participant are worrying about their kids. Because Lalit Pai removed that no problem about kids. Kids are taken care of by a separate. <laughs> the parent segment itself and kids are really enjoying enjoying this program <coughs> and to my surprise rather one of the of the record comment of the lalit bhai was that these children will teach the parents after going back to their place <laughs> that means really i congratulate him on having such a unique concept of calling not only the professional spouse children everybody and that has made with a grand success second point if i want to tell you ji that after attending this conference i felt <laughs> that the international brand of various management colleges like harvard and all that mm -hmm. correct where management graduates are correct mm. Taking training and ultimately coming out of it. In my opinion, these Brahmakumaries with this such a wide and vast experience can be the best college for the management people, management student. One has to learn the secret of how to manage such a magnitude. That means, according to Lalit, by nearly seven thousand three hundred branches are there all over India, and which is being audited online, paperless. and there is no litigation simple lit one single litigation is not there dash speaks lot about it how scientifically this is being managed and has shown the people who are rather managing the show and this act of managing without any stress without any tension is to be learned by every student and everyone why every student everyone that in your life how to manage Such a magnitude of the thing, without there being any stress or a tension, with a smiling face, a pleasant smile on a face. <laughs> Third thing, we just come out. I think uh, Lalitbai should uh, get it patented. Mm -hmm. One thing, mm hundred -hmm. and one, fifty one, and twenty one. I was surprised. Ultimately, true to his name, chartered accountant. will come out in the figure only mm. 101 51 and 21 is to be patented by lalit bhai mm -hmm. see now i will elaborate mm. 100 and, in a day in a 24 hours 101 time you should thank people 51 time you must express your gratitude and 21 time in a day you must appreciate Now, if people start following this formula of hundred and one, fifty one, and twenty one. then I can say that there will not be any any need for attending <laughs> <laughs> चलिए बहुत ही सुंदर बात है आपने बताया डॉ एडवोकेट परमार जी आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर मनी माइंड मैनेजमेंट इस विषय को लेकर आपने जो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया उसमें काफी कुछ सीखने को मिला आपको और सीखते सीखते आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एलोबरेट किया हमारे बीच में आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है चलिए और एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे हम एक छोटा सा वक्त हो गया है ब्रेक का तो ब्रेक में मैं चाहूंगा कि आपका पसंदीदा गीत के बारे में बताइए और हम ओल्ड फिल्मी गीत भी सुनाते हैं और मेडिटेशन वाले स्परिचुअल गीत भी सुनाते हैं तो इसमें से जो पसंद है वो बताइए हमें मैं दो चीज़ बताऊँगा जी इन्होंने गीत गीत गीत के बारे में पूछा और और क्यों वो वो मुझे बहुत पसंद है है है दोनों चीज़ बताऊंगा बोल बोल राधा संगम होगा कि नहीं बहुत फेमस गीत है, राज कपूर का कोई पिक्चर था उसका ये गीत है जी संगम फिल्म का ही है हाँ संगम फिल्म का ही है मेरा नॉलेज फिल्म के बारे में बहुत बहुत बहुत बहुत कम है <laughs> मैंने मेरी लाइफ में कभी लाइन में खड़ा टिकट लेके पिक्चर देखा ही नहीं आज तक रिकॉर्ड है होगा नहीं देखा है ये जो गाना है, बोल राधा, बोल संगम कि वो मुझे बहुत पसंद है और क्यों पसंद है वो रमेश जी बोलने पे बाद में बताऊंगा <laughs> जरूर बताइए गाना सुन लेते <laughs> Ah <laughs>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 अरे बोल रहा था बोल संगम होगा के नहीं दो नदियों का अगर इतना पावन कहलाता है क्यों न जहां दो दिल मिलते हैं स्वर्ग वहाँ बस जाता है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 तेरी खातिर मैं तड़ बाजू से धरती सावन को तो। राधा राधा एक रतन है सास कियावन जावन को तो। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं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 नमस्कार गाने तो बहुत ही गाना तो बहुत ही प्यारा सा आपने सुना संगम इस अल्बम का और ये बड़ा ही प्यारा सा था जो आप सभी को बड़ा आनंद आ रहा था इसमें वैजंती माला और राज कपूर पर पिक्चराइज किया गया था और मुकेश जी ने इस गाने को गाया था और राज कपूर के ही डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी उनके ही डायरेक्शन में ये गाना भी शूट किया गया था और इस गाने को लिखे थे शैलिंदर जी बहुत ही अच्छे लिरिक्स राइटर थे उन्होंने इस गाने गाने को लिखा और इस गाने के हर बोल में कहीं कहीं ना आप अंतरात्मा से जुड़ जाते तो आइए एडवोकेट हमारे साथ हैं आप अपना अनुभव सुनाइए इस गाने के साथ का <laughs> ये गाना का अनुभव इसलिए सुना पा रहा हूं कि मेरी कंसेप्ट बहुत क्लियर है आज के सेमिनार में ये सेमिनार में शिवानी दीदी का भी दो लेक्चर थे और रियली लेक्चर थे और जूड, और उसको का चाहता उसको थेक्ट करना चाहता हूँ तो ये गाने से ये गाना मैंने बम्बई में बहुत साल पहले बहुत पुराना गाना है बहुत साल पहले सुना था तभी एक रेडियो पे प्रोग्राम आता अमीन सयानी जी जी जी आप बिना का गीतमाला में आपके आ गाना ये पैदान पर है ये, ये, ये पर है। जी जी तो ये बॉम्बे में जो लोग बॉम्बे के कल्चर से माहिर है उसको पता होगा कि सेमी स्लम टाइप चाली लोग रह, चाली रहती है बॉम्बे में बिल्कुल बिल्कुल सामने सामने दस बाय दस की रूम रहती है और, और उसमें लोग चलते रहे और वो वो चाली में गाना क्यों पसंद है ये भी बता रहा हूँ और उसका इम्प्लीकेशन ब्रह्म कुमारी क्या है वो भी बता रहा हूँ दोनों चीज परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन वेयर इट इज लेटेस्ट सी ये गाना मैंने एक चाली में एक अवरत के घर पे उसकी हाउस मेड आई है hmm. वो हाउस मेड ने अपना छोटा बच्चे को साथ में लेके आती है मुंबई के सिस्टम में वो तो छोटा बच्चे को क्यों तो साथ में लेके आती है कि मालिक के घर पे जिसके घर पे काम कर रही है झाड़ू पोछा का उधर कुछ खाना होगा बच्चा होगा तो बच्चे को देगा या कोई स्पीड देगा या ट्रॉफी देगा बिस्किट देगा और वो बच्चा खेलते रहता है माँ काम करके चले जाती है और उतने में बिना का गीत पे ये गाना बजना चालू होता है बिना का गीत माला संजोक से मे बाजू के रूम में है मैं भी उधर ही हूँ तो नया क्या लगा कि वो जो मद्रासी औरत काम करने को घर में झाड़ू पोछा करने को आई है साथ में बच्चे को लेके आई है साढ़े तीन चार नग्न है खाली चड्डी पहनी है शर्ट <laughs> पहनने का पैसा नहीं है <laughs> करें। और वो टिपिकल मद्रासी बच्चा है आ, जो हिंदी भी नहीं समझता है बिल्कुल हिंदी नहीं समझता है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बीना का गीत माला पे गाना बजना चालू होता है तो मैंने बच्चे को ऑब्जर्व किया जो तो गाना पसंद ही है संगम होगा कि नहीं वो टाइम पे वो बच्चा साढ़े तीन साल का बच्चा या तीन साल का बच्चा जिसने खाली चडी पहनी है शर्ट पहना नहीं है उसका पाऊ वो हिलाने लगा हाँ उसका पांव जो हिलाने लगा मेरे तो को एक नया चीज लगा कि बोल राधा बोल संगम हुआ कि नहीं उसमें बच्चा न तो राधा समझ रहा है न तो संगम समझ रहा है क्योंकि उसको हिंदी आती नहीं है मगर म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती और वो प्यारा सा म्यूजिक इतना इफेक्टिव है कि फिजिकली वो अपना दोनों पाव हिलाने लगता है नाचने लगता है तो जो डांस करने लगता है और नाचने लगता है और जो लॉजिक है कि अगर सुमधिर संगीत होगा तो वो बैरियर से बाहर है लैंग्वेज की बैरियर से बाहर है और यहाँ पर मुझे यह चीज बोलते हुए गर्व होता है कि ब्रह्मकुमारीज में वो लोग जो मैसेज देते हैं कि आत्मा को परमात्मा से प्लग करो और वो टाइम पे जो गाना बजता है उसका म्यूजिक इतना प्यारा होता है इतना प्यारा होता है कि आप अपने आप अंदर से हिल जाते हो <laughs> तो ये चीज मेरे को आज याद आई पहले पसंद आया था गीत छोटा सा तभी के टाइम का जी जी और ये चीज ये लोग ने सबसे ज्यादा उपयोग किया किया है सद किया है सदुपयोग और पूरी सेमिनार में जो म्यूजिक बजता है जो गाना बजते है या तो फिल्म के संगीत से भी बेहतर है बहुत अच्छा है। ये लोग की जो संगीत की जो ये है, का जो इन हाउस है, है, है आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी सुनकर। आगे बढ़ते हैं आपके प्रोफेशन के बारे में बताइए की आप इस प्रोफेशन में कैसे जुड़े और शुरू शुरू में कुछ चीजें क्या हुई और अभी वर्तमान में आप कैसे इन चीजों को करते हैं जी मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं एडवोकेट बनूंगा <laughs> और बना। mm. आज मेरा बेटा बेटी भी बनाट है अरे ना ना मैंने कभी सोचा था था। प्लानिंग किया था। mm -hmm. आपकी भाषा में बोलूं ब्रह्म कुमारी <laughs> शिव बाबा पे छोड़ा था इधर तो ले जाना है उधर ले जाएगा सही बात है और ऐसे तो सोचू तो ब्रह्म कुमारी से मैं नाइनटीन एटी सेवन से जुड़ा हूँ mm -hmm. mm -hmm. तो ये मेरा टीचिंग हॉबी था जी जी जी और आई यूश टू एंजॉय टीचिंग बिल्कुल बिल्कुल। उसमें लीगल में आ गया लीगल लोग को पढ़ाया। 1982 1982। में आई वाज पेपर सेटर इन इन फैकल्टी ऑफ बॉम्बे हम्म। तो जहां नसीब लेके गई वहाँ गया हूँ आज में हाईकोर्ट वेरियस हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब केस में अपियर होता हूँ Hmm. करता hmm. जो इसे केस वैसे, ंग विच यू एंजॉय इट इज इज नॉट योर प्रोफेशन इट इज योर हॉबी प्रोफेशन बोल के आप उसको मनी माइंडेड बना देते हो अलग बात है बिल्कुल hmm. hmm. hmm. आगे कुछ एलोबोरेट करू हाँ बस मैं चाहूंगा कि फिर कैसे शुरुआत हुई पहले आपने किस तरह के प्रोफेशनली आप कैसे प्रोफेशनली अगर बोलू हाँ तो बोरी को शुरुआत कीजिए बोरीवली कोर्ट से शुरुआत की थी और पहला मेरी केस फीस मेरी मेरी रुपया थी अच्छा किस विषय पर था वो, <laughs> वो बढ़ाया। देश देश का, <laughs> का भी याद नहीं है <laughs> और वो पांच रुपया में से मेरे को ढाई रुपया मिला था अच्छा, अच्छा, अच्छा। याद है दो ही रूपया मिला था वहां वाणा पी उनको देने में चला जाता है अच्छा अच्छा बिल्कुल बिलकुल शुरुआत की और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत टाइम किया हूँ अकेले भी किया हूँ दूसरेटो के साथ भी किया हूँ बहुत अच्छी बात आपने बताया और फिर सबसे ज्यादा फीस आपने किस चीज को लिया वो थोड़ा सा बताइए कैसे हाइप होते गए मेरा फीस तारीख के हिसाब से होता है अच्छा कभी नहीं लेता अच्छा क्यों नहीं लेता है बिल्कुल कि मैं न तो क्लाइंट से ओरिजिनल पेपर लेता हूँ न तो लमसम फी ले लेता हूँ पूरे केस की नहीं, नहीं, नहीं, वो करने से मैं क्लाइंट के साथ अन्यायी कर रहा हूँ कि फिर क्लाइंट और किधर जाना चाहे तो नहीं जा सकता बिल्कुल, जबकि मेरे पास ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि मैं क्लायंट को बोलता हूँ की मेरा तारीख के हिसाब से फी रहेगा आपका कोई भी ओरिजिनल पेपर मेरे पास नहीं रहेगा मैं खाली फोटो कॉपी लेता हूं और आपका तारीख के साथ पैसा जुड़ा हुआ है और कभी भी आप जाना चाहो तो मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है आप, आप तारीख का पैसा नहीं देने का यानी मैं समझ गया हूँ आप चले गए <laughs> मगर आज तक मेरे पास एक क्लाइंट है <laughs> तो सात टाइम मेरे पास से चला गया <laughs> आज भी मेरा क्लाइंट है क्या बात है क्या बात परमार जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया अपना जीवन का और आध्यात्मिक जीवन का भी तो जाते जाते मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे माइंड मनी और मैनेजमेंट के लिए या तो जनरल पब्लिक के लिए जनरल पब्लिक के लिए जनरल पब्लिक को मेरा एक मानना है की आपकी उम्र कुछ भी है हुँ, हुँ. या आप पंद्रह साल के हो अठारह साल के हो या अस्सी साल के हो आपको एक टाइम ब्रह्म कुमारी पांच दिन का सेशन अटेंड करना ही है उससे पहले मर भी नहीं सकते आप <laughs> क्यों बोल रहा हूं <laughs> कि नहीं आपके लाइफ को एक पर्पज मिलेगा बिल्कुल उसमें अमृतवेला वेला मुरली ये दोनों चीज अटेंड करना ही है सब्जेक्ट कोई भी होगा सेमिनार का Hmm. आप उसे सब्जेक्ट पे मत जाइए ये लोग का जो लॉजिक है आत्मा और परमात्मा से जुड़ने का hmm. और वो टेक्निक जो सिखाते हैं और हकीकत में पॉजिटिव हैबिट फॉर्मिंग सिस्टम है ये लोग का जी जी, कि जी।, जी।, जी। जो पॉजिटिव हैबिट फॉर्मिंग सिस्टम है क्योंकि hmm. तो शिवानी दीदी भी हमेशा बोलती है कि यहाँ से जाओगे उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी रखनी है जी जी इससे जुड़े रहना है दूसरा कुछ नहीं करना है आधा घंटा तो खुद के लिए निकाल यार और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा कि आप शिवानी दी की दीदी के कैसेट सुनिए हम्म बाद में अटेंड करिए बिल्कुल करिए करेक्ट मैं एक गारंटी देता हूँ की शिवानी दीदी की कैसेट में से कोई भी एक एक निकालिए सुन लीजिए आप आपकी जात को रोक नहीं पाएंगे दूसरा सुनने से बिल्कुल बिल्कुल चलिए एडवोकेट परमार जी बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपना और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा तो आप सभी की तरफ से परमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको और मैं चाहूँगा जब भी आप वापस आए तो ज़रूर रेडियो लिसनर से आपकी रूबरू होने के लिए आप ज़रूर आते रहें बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने एडवोकेट परमार जी को सुना कि एक एडवोकेट होते हुए भी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जो आध्यात्मिक कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करके उनको अच्छा लगा और वहां का सिस्टम मैनेजमेंट और जो क्लासेस हुए वो सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी तरह से समझा है और उसको अपने जीवन में अपना कर, उसको एन्जॉय कर रहे हैं बहुत ही अच्छा फील करते हुए खुशी व्यक्त कर रहे थे और मुझे लगता है कि आपको भी वो खुशी अगर चाहिए तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर और साथ ही साथ उन्होंने अपने प्रोफ़ेशन में एक सिस्टम बना के रखा है और उस सिस्टम से वो चलते हैं तो वो उनके लिए भी अच्छा रहता है क्लाइंट के लिए भी अच्छा रहता है किसी को बांध नहीं रहे हैं सभी को फ्री रखा है तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो हम सभी को अपने जीवन में भी अपने प्रोफेशन में भी अपना प्रोफेशन परफेक्ट करना है बाक़ी किसी को बांधना नहीं ये बात उनसे सीखने को मिलता है तो आशा करूँगा उनकी सारी बातें अच्छी लगी होंगी और एंड खुशी की जो इलेब्रेशन है या खुशी के बारे में जो है वो गीत वाला वो किस्सा तो आपको याद होगा ही <laughs> बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुर रहो <laughs> जीवन इव...